गुड मॉर्निंग आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारा प्यार और आज के ए शो में हमारे साथ डॉक्टर नरेश जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे आ, बहुत ही अच्छे डाइटिशन हैं और साथ ही साथ नैचुरोपैथी के बहुत सारे जो प्रयोग हैं उन्होंने किए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसेस उनके हैं और बहुत सारे लोग जो है उनके पास आकर नेचुरल थेरेपी जो हमारे बीमारियों को ठीक करने का विधि बताते हैं उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला हुआ है और आप भी उनसे बातचीत करते रहते हैं रूबरू होते हैं तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलती है तो आप सभी की तरफ से नरेश अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है जी जी जी और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है ओलोपैथी का मेडिसिन कर करके थक जाते हैं फिर बाद में नेचुरोपैथी की तरफ लोग मुड़ जाते हैं तो ऐसा क्या हो सकता है कि पुरानी जो बीमारियाँ हैं उससे नेचुरोपैथी किस तरह से हील करता है या पुरानी बीमारियों पर इनका क्या असर होता है या क्या है ये जी हम जैसे रोजमरदा की प्रॉब्लम के बारे में तो डिस्कशन करते ही आए हैं जी जी जी। लेकिन ये पुरानी बीमारियों का टॉपिक हमने कभी छेड़ा नहीं था <laughs> <laughs> और आपने जैसे बताया कि जो है लोग दूसरे ट्रीटमेंट में जैसे एलोपैथी हो चाहे दूसरे कोई विधि के ट्रीटमेंट में जब भटकते हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो लास्ट में फिर नेचुरोपैथी की शरण में आने की कोशिश करते हैं हाँ, हाँ, और तब तक क्या होता है देर हो जाती है तो पुरानी बीमारी का मतलब ये है कि जो है लोगों को तो यह अनुभव है कि जो बीमारी की फाइल कभी एलोपैथी में ओपन होती है एलोपैथी ट्रीटमेंट के नाम पे ओपन होती है वो तो फाइल जो है कभी क्लोज नहीं होती है मतलब पेशेंट जाने के बाद ही क्लोज होती है <laughs> मतलब लेकिन बीमारी दवाई चलती रहती है लेकिन बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है तो इसमें क्रोनिक बीमारी बीमारी बनती कैसे है और क्रोनिक होती कैसे है ठीक है ना क्योंकि शरीर में जो है कोई भी सिस्टम में जब हमें तकलीफ की महसूस होना शुरू होती है तब तक उस शरीर के सिस्टम को हम 70 परसेंट तक जो है प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट कर चुके होते हैं नहीं, नहीं, नहीं। जैसे कि मान लो कि घुटने का दर्द ही है नहीं, नहीं। तो घुटने का दर्द भी जब तक स, घुटने का जो लचक था जो फ्लेक्सीबिलिटी थी वो जब तक सत्तर तक जकड़ी नहीं है तब तक तो हल्का फुल्का दर्द भी शुरू नहीं हुआ था अब जैसे कमर का दर्द हो चाहे गर्दन का दर्द हो चाहे हार्ट के ब्लॉकेज ही ले लें जब तक 70 परसेंट तक हार्ट की धमनियों में कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं होता है तो तब तक जो है छाती में कोई हल्का फुल्का दर्द नहीं होता है तब तक आदमी दौड़ भाग कर भी रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन उसको कोई ऐसे साँस फूलने तकलीफ की महसूस होती नहीं है मतलब हमारी बॉडी के सिस्टम्स इस तरह से बने हुए हैं कि उसमें जो है अगर वो तीस चालीस भी काम करे व्यवस्थित रूप से तो भी हमारी शरीर दिनचर्या और सारा जो है अच्छे से मेनटेन हो सकती है तो हम जो गलत जीने का ढंग जो हमें हमेशा जो बोलता जाता है कि जो गलत जीने का ढंग है जी जी. और लोग समझते हैं कि अरे मैं तो जो है दस साल से ऐसी आदत है मेरी लेकिन मुझे <laughs> तो कोई तकलीफ <laughs> नहीं हो रही है सही बात मतलब है। वो आदत तो समझते हैं कि शायद सही है उससे कोई प्रॉब्लम होना नहीं है हा, हा, लेकिन हा, ये सबको समझ नहीं पड़ेगी कि वो जो गलत चीजें जो भी बताई जाती है चाहे आयुर्वेद के माध्यम से या लोगों को अपनी भी जानकारी है या अपनी भी समझ है ये नहीं करना चाहिए चाहे चाहे लोग समझते हैं कि स्मोकिंग है हुँ, स्मोकिंग हुँ, नुकसान करता है लेकिन हुँ, नुकसान हुँ, तो कोई एक सिगरेट पीने से तो तुरंत तो नहीं आता है जी जी, ठीक है ना इसका असर क्या है पंद्रह बीस साल जो स्मोकिंग करते हैं तो उसके बाद उसका असर आना शुरू हो जाता है शरीर में हुँ, तो, हुँ, तो ऐसे ही जो गलत खान पीन के जो आदत है जिसको हम बोलते हैं कि जो है लाएफ्टेल, हल्दी लाएफ्टेल है बैड लाइफ लाइफस्टाइल नहीं मतलब लोगों को अपनी समझ भी है कि ये चीजें जो है गलत है। नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, नहीं। फिर भी लोग क्या है उसके टर्म नाम नहीं होने के कारण उसकी गहराई समझ नहीं पाते कि ये भी बीमारी का इतना बड़ा कारण बन जाती है क्या तकलीफ है बताइए हिंदी आप बोल पाते है क्या अच्छा अच्छा चलिए हमारे गुजराती समझने वाले भाई अगर फोन करके हमें बता दे भूप सिंह जी क्या बता रहे हैं वो थोड़ा सा बताए तो अच्छा होगा बुप सिंह जी आप रखिए आपका जैसे स्किन का प्रॉब्लम है स्किन पे कुछ ऐसे मोल जैसा आया हुआ है आपको ऐसा कहने का मतलब है फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूं फिर आप फ़ोन रखिए अभी और फिर आपको बताएंगे ठीक है आप सुनाए हैं रेडमोड वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और भूप सिंह जी गुजराती में कुछ बता रहे थे मैं चाहूँगा कि सुरेश जी या फिर महेश जी जो भी गुजराती समझते हैं वो ज़रा सा हिंदी में बताए मैं ताकि हम उसका जवाब दे पाए और आप उसे गुजराती में ट्रांसलेट कर सकें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप मैसेज भी कर सकते हैं चौरानवे चौरा, चौरा, इस नंबर पर और जो भी तकलीफ है या बीमारी है या कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उसमें किस तरह से आपको प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में भी बता सकते हैं या कुछ नई चीज़ें आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं और हम लोग पुरानी बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है तो फिर से एक बार नरेश जी बताइए जी, जी तो फिर जो है हमें जो प्रॉब्लम जो होती है वो मतलब एक लंबे समय में डेवलप होती है और धीरे धीरे जो है शरीर में प्रॉब्लम बनते बनते जैसे साठ सत्तर तक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, उसके बाद हमें थोड़ी सी दर्द या तकलीफ के सिम्टम्स आती है हुँ, हुँ, हुँ. तो इसलिए जो गलत सिस्टम जो है जीने का जो गलत ढंग है या खाने पीने का जो गलत ढंग है हुँ, हुँ. तो इसके बारे में श्रोताओं को सबको समझना पड़ेगा कि हमें जो है वो प्रॉब्लम जो है कोई एक दिन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है एक हुँ. दिन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो सकती हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. अगर क्रिएट होने में दस बीस साल लगते हैं चाहे साधारण से घुटने की दर्द की बात ले लें चाहे कोई कैंसर की बात ले लें चाहे जो है ब्लड प्रेशर की बात ले लें चाहे शुगर की बात ले लें तो शरीर में कोई एक दिन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है जैसे कि बताते हैं कि पैरालिसिस अटक बोलते हैं कि अचानक से आया लेकिन पैालिसिस का अटक आने के पहले भी जो शरीर में जो वातावरण जो डेवलप हुआ है वो भी डेवलप पंद्रह बीस साल में हुआ है हुँ, हुँ, हु� जैसे नवस देख के बोलते हैं ना जो नाड़ी बेद होते थे तो कि आपको आगे भविष्य में पैरालिस की प्रॉब्लम आ सकती है वरना आपके अंदर ऐसे वातावरण बंद रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ. है ना तो ये जो है तो हम अगर स्वस्थ लाइफस्टाइल जीते हैं तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है हुँ. अगर हम गलत तरीके से जीवन जीने का ढंग जी रहे हैं तो वो टॉक्सिन्स जो या जो शरीर में जहरीली तत्व तो जमा होते हैं और जिस रूप लेते हैं वो एक बीमारी का नामकरण पड़ जाता है अच्छा अच्छा हाँ हाँ अगर वो कोई गांठ बना अब वो पिंपल्स के थ्रू से मुंह से निकल रहा है तो उसको हमने पिंपल्स नाम दे दिया शरीर में और दूसरी जगह पे हुआ उसको फोड़ा फोड़ाफूंसी नाम दे दिया और अंदर में अगर हो गया पेट में तो उसको हमने अल्सर का नाम दे दिया लेकिन एक तरह से क्या हो रहा है एक तो वो, वो, मतलब जो शरीर का टॉक्सिन जो है वो गर्मी जो है कोई स्किन फोड़ के कहीं से निकल रही है लेकिन जगह बदलती है तो उसका नाम बदल जाते हैं और हम <laughs> कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह प्रॉब्लम तो सारे अलग अलग है और सारे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग इलाज होना चाहिए हाँ। लेकिन नेचुरोपैथी बोलते कि सब प्रॉब्लम जो है आपने जो है जो डेवलप किया है मतलब शरीर में वो जहर का रूप और जगह का नाम के हिसाब से जो होते बीमारी का नामकरण हो जाता है तो ये अगर आप बात समझ में जाए तो हेल्थ को फिर जो है ट्रीटमेंट करना भी फिर सिंप्लीफाई तरीका ही होगा क्योंकि प्रॉब्लम भी एक ही है चाहे वो रूप अलग, अलग अलग ले अलग रही है हमें अलग अलग तकलीफ हो रही है अलग अलग, अलग नामकरण कर दिया है लेकिन तकलीफ जो है जेनरेट होती है अगर हम स्वस्थ जीवन शैली जिएंगे तो हर बीमारी में हमें फायदा करनी है तो उसी के हिसाब से हमें अगर बीपी की प्रॉब्लम है मान लो कि शुगर की प्रॉब्लम या ज्वाइंट की प्रॉब्लम हो गई है तो हम बताते हैं कि आप जो है नेचुरल जूसेस दो मैं शरीर में जो यूरिक एसिड जम गया है जो शरीर में उस एरिया की लचक खत्म हो गई है तो उसको आप लगातार जैसे आप जूस के रूप में लेते रहेंगे लेते रहेंगे जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी गिरता है हुँ, हुँ, पानी पत्थर पे गिरता है लेकिन गिरते गिरते क्या होता है पत्थर में छेद हो जाता है हुँ, हुँ, तो ऐसे जो है नेचुरोपैथी का सिस्टम में हम जो जूस या डाइट बता रहे हैं अगर क्रोनिक बीमारी है अगर, है, हुँ, हुँ, अगर छोटी मोटी बीमारी है तो बहुत जल्दी आराम बढ़ जाता है हेलो साहब नमस्कार जी नमस्कार तो वो से रहा बोल हाँ बोलिए बोलिए मैं कह रहा के, के है तो पायरिया का बीमारी कैसे कर दवा बताए क्या क्या तकलीफ हो रहा है का पायरिया होगा पायरिया पायरिया दांत का पायरिया दांतों में प्रॉब्लम है ना ठीक है आ, को दो, को होगा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है उसको बताते हैं आप फोन रखिए ठीक है आप सुने हैं रेडी मोड वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम चलिए हुआ है मसूडों में जो है दुर्गंध आती है दांतों में थोड़ा सा दर्द रहता है तो बताइए पायरिया की जो प्रॉब्लम होती है जैसे दांतों में खून आना और जो है मुंह में बदबू आना सारा होता है तो इसमें जो मुंह के पीछे जो होती है ना धीरे धीरे हम जो शरीर के जो टॉक्सिन वो धीरे धीरे जैसे पीले पीले कोटिंग जैसे जम जाता है और लंबा समय जमने के बाद वहाँ थोड़ा सा इन्फेक्शन भी होता है और खून आने की प्रॉब्लम होती है बदबू भी आती है तो इसके लिए जो है अखरोट का जो छिलका आता है जिसको हम फेंक देते हैं उस छिलके को बहुत बारिक पाउडर करके कपड़े में छान लें, और उसको अगर हम थोड़ा सा दंतम पेस्ट के साथ मिला के अगर हम उसको ब्रश करते हैं तो दांतों के ऊपर जो इन एन, एनामल के ऊपर जो एक्स्ट्रा कोटिंग जमा हुआ है, जो ये पीले पीले कोटिंग जम जाते हैं तो ये सारे कोटिंग साफ हो सकते किससे ये अखरोट का जो छिलका है अच्छा अच्छा छिलके को बारीक पाउडर करके कपड़े में छानना पड़ेगा मतलब एकदम बारीक पाउडर होना चाहिए नहीं तो फिर वो मसूने में लगेंगे तो फिर वो इरिटेट नहीं करे एकदम हाँ हाँ। एक बारीक पाउडर करके उस पाउडर से अगर हम उसको जैसे दंत की तरह यूज करके उससे अच्छे से ब्रश करते हैं तो दांतों के ऊपर जमे हुए जो ये कोटिंग सारे जो हैं, जो पायरिया के कोटिंग या काले काले या पीले पीले कोटिंग जम गए ना दांतों के ऊपर एक्स्ट्रा जो वो सारे कोटिंग निकालने के लिए सबसे सहज उपाय है जो नहीं। नहीं। थोड़े दिन करना पड़ेगा लेकिन वो दांतों के ऊपर जमा हुआ एक्स्ट्रा जो कोटिंग है वो सारा निकल जाते हैं और बाकी अमरुद के पत्ते जो है अगर हम उससे भी उसको चबाते हैं या उसके पानी से जैसे उसके रस से अगर हम कुला करते हैं तो भी पायरिया में अच्छा फायदा होता है और हमें जो है जैसे नेचुरल सलाद खाते हैं तो जो सलाद के जो जूसेस होते हैं ये सारा अलकालाइन होता है तो ये जूस जैसे दांतों के टच होते हुए जाता है ना तो ये फिर दांतों को क्या करते है ना अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एसिड एन्वाट में जिंदा रह सकते हैं अल्कलिन एन्वा जिंदा नहीं रह सकते तो इसलिए वो जो है वो खत्म हो जाते हैं दूसरा जो एक हमारी जो है पुरातन विधि जो सबसे बढ़िया विधि जो थी कि जो है तेल को जो है चबाएं या तेल का कूला करें हम बोलते थे अच्छा, अच्छा। तो आप दो चम्मच जैसे सरसों का तेल हो या तिल का तेल है हु, मुंह में ले लें और मुंह में लेके जैसे उसको चबाते रहे चबाते रहे चबाते रहे तो चबाते रहने से थोड़ी देर में वो तेल जो है पीला पीला कलर का सॉरी व्हाइट कलर का हो जाएगा हु, हु, हु, हु, हु. तो इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे हम कोई भी अचार उचार बनाते हैं ना कोई भी चीज प्रिजर्व करना होता है तो उसमें तेल जरूर से तेल के अंदर डुबो के रखते हैं ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया जाके उसको जो है खराब नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं रहता तो ऐसे क्या करते हैं ना वो तेल जो मुंह में जैसे घुमाएंगे तो वो जितने बैक्टीरिया के पोर है और जितने बैक्टेरिया है मुँह में वो सारे के सारे जो है उसको डेड हो जाएंगे लेकिन उसको फिर उसको थूक देना है तो ये जो तेल की जो हमारी विधि थी तो आज हम बोलते हैं कि जो है टेस्ट नहीं है तिल के टेस्ट ते, तेल का चबाने में जब इतना टेस्टी लगता है तिल के लड्डू इतने आराम से खाते हैं तो तिल का तेल का कोई टेस्ट खराब होता है क्या सरसों का तेल में जब रोज खाना बना सरसों का तेल मुंह में चबाने में आजकल ऐसा हो गया कि तेल कैसे चबाये लोगों हुँ, के हिचक सी हो गई है लेकिन अगर हम इसको इस विधि को भी हम अपनाते हैं तो जिनको भी दांत को हेल्थी रखना है या मुँह में कभी कभी बदबू आता है पायरिया की डेवलपमेंट हुई नहीं है प्रॉपर तरीके से फिर भी ये एक जो है हमारा जो बहुत ही मतलब जो है एकदम नेचुरल विधि था कि मुंह को डिसइंफेक्शन करने डिस आज कल तरह तरह के माउथ आ रहे हैं लेकिन वो भी केमिकल से बने हुए होते हैं दाँतों को तो इसका इफेक्ट जो बहुत ही हेलो नमस्कार नमस्कार मैं बिहार से बोल रहा हूँ जी क्या नाम है अजित कुमार अजित कुमार अजित कुमार मेरे वाइफ के पैर में हाथ में जलन रहता है और उसका बीपी रहता है बढ़ल इधर से जो से है दो महीना से भरता है हाथ में जलन रहता है हम्म ठीक है फोन रखिए बताते ठीक है बताते अभी अजय भाई की वाइफ को जो है हाथ पैर में जलन रहता है और बीपी हमेशा जो है थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो क्या करे जी ठीक है तो इसमें हमने जैसे बताया कि इसमें एक तो जो है लोकी और हरा धनिया पत्ता और खीरा मिला के अगर इसका जूस का अगर हम प्रयोग करेंगे तो लोकी जो है लो बीपी में भी फायदा करती है तो हाई बीपी में भी काम करती है और हरा धनिया पत्ता भी साथ में मिलाते हैं तो शरीर की गर्मी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है खत्म करती है कोलेस्ट्रोल के प्रॉब्लम को भी खत्म करती है जी तो एक तो मिनट हाँ हेलो हाँ जी नमस्कार चौधरी जी बोलिए सर आपको और आप डॉक्टर साहब को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और जी जय श्री कृष्णा जी जय श्री कृष्णा बोलिए शिव प्रभात जी जी सर हमारे सभी मधुवन भाइयों को भाई बहनों को हमारी बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत शुक्रिया जी क्या तकलीफ क्या है डॉक्टर साहब बैठे बोलो सर हमें मालिक की गाय हमारा सब हमारे सभी माँ की गाया है हमने कोई तकलीफ नहीं सर मेरी उम्र साठ वर्ष की है मैं वो जा जो एक्टर जमीन संभालता हूँ और जाते पशु और खेती जाते करता हूँ और मेरा स्वास्थ्य इतना, इतना अच्छा है ना और खाना खा बिना भी, भी इतना अच्छा है चलो ठंड में ठंडी में ठंडी में खूब पियत करता हूँ इतनी ठंडी में सर मेरी उम्र लगभग साठ साल की है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मिष्टान बहु खाता हूँ कि दूध बहु खाता हूँ वो मेरा स्वास्थ्य इतना बढ़िया है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आप सुन रहे हैं रिडमत बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ और अजीत भाई के वाइफ को जो हाथ पैर में जलन है उसके बारे में बताइए जी तो ये जो है बहुत अच्छी उमंग है कि उमंग वाली बात है कि जो है खेती में खेत करते, खेती करते हुए भी लोग जो है रेडियो मधुमहन का आनंद ले रहे हैं और जैसे अभी किसानों की लहर चली है तो लोग जी, बोलते हैं कि इतने ठंडी में घरों में दुबके हुए पड़े हैं लेकिन किसान सुबह सुबह जाके अपने खेती की संभाल कर रहा है हुँ, तो हुँ, इसमें प्रेरणा लेने वाली बात है कि जो है ये सारी मन की बात है ठीक है ना तो जो हमें जो बीपी की जो प्रॉब्लम हम जो डिस्कशंस कर रहे थे तो अगर लोग धनिया पत्ता और उसका हम जो है जूस के रूप में लेते हैं या तो अगर जूस बनाने के संभव नहीं हो पा रहा है तो लोग की सब्जी का ज़रूर से इस्तेमाल करें और खाने से पहले जो है सलाद के रूप में जो है गाजर पत्ता गोभी शिमला मिर्च आदि जो भी सीजनल सब्जियां मिल रही हैं उसकी सलाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है और हम जीरा का दो चम्मच जीरा को काढ़ा के रूप में बना पी सकते हैं जीरा और साथ में धनिया भी दो चम्मच डाल दें और उसको उबाल के काढ़ा जैसा बना लें और उसका काढ़ा पिएंगे तो ये हाथ पैर की जलन में भी काम करेगा और बीपी को कंट्रोल करने में भी काम करेगा और हमारी कोलेस्ट्रोल भी आ, कम करने में काम करेगा और शरीर में कैल्शियम के लेवल बढ़ाने में भी मदद करेगा और हाथ पैरों में अगर ज़्यादा जलन रहती है तो पैरों में जो है थोड़ा सा जो है घी लगाते हुए कांसे की कटोरी से जो मसाज करने की हमने विधि कई बार डिस्कशंस की जी हुई जी है जी तो कांसे की कटोरी से अगर मसाज करते हैं तो उसमें भी पैरों के जलन में जो होती है अच्छी रिलीफ मिलती है चलिए अजय अजय भाई अगर आप सुन रहे हैं तो कांसे का जो बर्तन है वो आप उसके उसमें उससे आप रगड़ सकते हैं हाथ पैरों में थोड़ा सा रात में और जो भी अभी आपको अलौकी का जूस के बारे में बताया वो सब आप प्रयोग करिए और फिर अगले संडे आप बताइए कि क्या फ़र्क पड़ा है आपको आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर जी हाँ आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से भी आप इन चीज़ों को जान सकते हैं एक और आ, हलो आ, नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार नाम बताएँ कहाँ से बोल रहे हैं गांव जी ठाकुर बोलिए क्या तकलीफ है? के, के तकलीफ है आपने वगैरह पर हिंदी बोलेंगे क्या हिंदी में तो क्लियर समझ में आ जाए क्यूँकी जा... आप तो गुजरात हाँ, लेकिन वो हिंदी में क्या क्या तकलीफ तकलीफ है है स्किन के ऊपर ऊपर खुजली आ रहा आपको कई अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है आप फोन रखिए आप सुन रहे हैं रेडमोदा की अगर इनकी बातों को अगर आपने समझा हो तो Uh, सुरेश जी या फिर कंचन भाई आप बताइए कि क्या बता रहे हैं वो आप फ़ोन करके बताइए नाता जी क्या बोल रहे हैं आप सुना है रेडमोड वन नाइन्टी पॉइंट और चलिए आगे बढ़ते हैं जब तक वो फ़ोन करके बताएं तब तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पुरानी बीमारियों के ऊपर जी जी तो कोई भी पुरानी बीमारी है अगर हमने जैसे डिस्कशंस किया कि जैसे पत्थर के ऊपर अगर हम लगातार पानी भी गिरता है तो भी पत्थर में छेद हो जाती है जी, तो जी, जैसे बीमारी अगर लंबे समय डेवलप हुआ है तो हम हुँ. जैसे जूसेस की बात करते हैं या तो सलाद खाने की बात करते हैं क्योंकि शरीर में कोई भी एसिड का इन्वायरमेंट बनता है तो वो जो है एक जहर का रूप बनता रहता है एंड वो एक बीमारी का रूप ले लेता है तो अगर हम उस एसिड को ख़त्म करना है हुँ हुँ। और जितनी बड़ी बीमारी होती है जितनी बड़ी बीमारी का नाम होता है उतना ही ज़्यादा शरीर में एसिड वेस्ट बना हुआ है। हम्म हम्म हेलो उसका कहना यह था की जो शरीर में सूजन रहता है ऐसी पूरी बात तो मैंने नहीं बता रहा था लेकिन वो बोलने में थोड़ा सा ऐसा हो गया लेकिन सोजा बोलता रहता है बॉडी में पे ये है आ, है हाँ। आ, है है है सूजन सूजन सूजन आती बोलते थे अच्छा अच्छा ठीक तो बताइए ओके हाँ। मैं उनको सुनने दो जी जी हाँ।, हाँ जी बताइए शरीर हाँ। हाँ। में अगर किसी भी प्रकार का जैसे सूजन आ रहा है तो इसमें पुनर्निभा पाउडर जो आता है पुनर्नवा पाउडर हाँ जिसमें कि गुजराती में साटोड़ी बोलते हैं हाँ, हाँ, हाँ. तो इसका पाउडर का जो है काढ़ा बना के भी पी सकते हैं या एक एक चमच पाउडर जो है सुबह से हम फांकी मार ले या तो फिर आयुर्वेदिक के दुकान में जो है पुनर्नवा मंडूर नाम के एक छोटी सी दवाई मिल जाती है हुँ. इसकी भी दो दो गोली सुबह से ले सकते हैं हुँ, हुँ. और साथ में जो है अपना आ, चाय इस टाइम पे बंद कर देनी चाहिए क्योंकि शरीर में यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ता है या तो फिर किडनी के ऊपर जो है काम करने का बोझ पड़ रहा है दबाव ज़्यादा आ रहा है इसलिए किडनी के ऊपर दबाव कम करने के लिए हमें जो है क्यों चाय का जो टॉक्सिन्स होता है यूरिक एसिड जो शरीर में बनता है हुँ. उसको फिल्टर करने के लिए किडनी को बहुत ज़्यादा काम करनी पड़ती है हुँ. तो ये अगर बंद कर दें और बंद करने के बाद जो है अपना पुनर्नवा पाउडर का प्रयोग करें तो शरीर में आंतों में भी सूजन हो या लिवर में भी सूजन हो या पैरों में सूजन हो किसी भी प्रकार के या पूरे शरीर में भी कई कोई सूजन रहती है तो इसमें जो है पुनर्नवाह में बहुत अच्छी मदद करता है जी हेलो हेलो हाँ जी हेलो नमस्ते, नमस्ते नमस्कार जी बोलिए बोलिए आपका रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए जी नमस्ते हाँ बोलिए बोलिए क्या तकलीफ है क्या नाम है आपका हाँ मैं गुजरात से बोल रहा हूँ और जम्मू भैया मेरा नाम है जी जम्मू भैया बोलिए हाँ, मेरे पैरों में गुठनों में दर्द है क्या उम्र है हाँ मेरे पैर के घुटनों में दर्द है हाँ हाँ उम्र क्या है उम्र जोड़ों में जोड़ों में हाँ उम्र कितनी है आपकी उसका उमर... एज क्या है एज आपकी उम्र कितनी है आपकी एज एज उम्र उम्र। मेरी उम्र है सितर और ऊपर साल की उम्र है सेवन सेवन उमर है अच्छा कितने समय से घुटने में प्रॉब्लम है लगभग तीन चार महीने से और वजन कितना है आपका मेरा वजन है पैसठ किलो सिक्सटी फाइव अच्छा ठीक है ठीक है फोन रखो अभी बताते हैं डॉक्टर साहब आपको ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी तो जम्मू भैया यहाँ थ्री के हैं और सिक्सटी फाइव उनका वजन है बॉडी वेट तो घुटनों में और पैरों में दर्द रहता है क्या करें जी तो सेवेंटी सेवन ईयर्स में है लेकिन पुराना दर्द नहीं है इन्होंने जैसे बताया कि तीन चार महीने से थोड़ा सा दर्द और तकलीफी महसूसता हो रही है तो इसके हिसाब से ये जो गोखरू और पुनर्नवा दो हमारे पाउडर आते हैं गोखरू और पुनर्नवा दोनों पाउडर का एक एक चम्मच ले लें और उसका जो है उसका काढ़ा बना के अगर पीते हैं तो फिर शरीर में जो है किसी तरह का ये जो दर्द है घुटने का दर्द ये सब में अच्छा फायदा हो जाएगा और तिल अलसी और अड़सिया आती है हाँ हा। ठीक है ना हालू बोलते हैं उसको हाँ हा। तो ये सब की जो है लड्डू बना के कैल्शियम के लिए प्रयोग करते हैं जैसे रागी का भी प्रयोग करते हैं हाँ हाँ तो हाँ ये हाँ। जैसे नेचुरल लड्डू जैसे गुड़ के साथ खा, खाएंगे तो खास जो है जैसे चाय को मैं इस टाइम पे फिर बंद करने के लिए एडवाइस करता हूँ उसके बदले में जो है हर कोई काढ़ा दालचीनी पुदीना जीरा काढ़ा पी सकते हैं चाय बंद कर दे और थोड़ी सी कोई जैसे घर में कोई तेल तेल है तो तेल को मस मसाज करते हुए अपना मोटा नमक से शिकायत भी कर सिकाई सकते लोकल हैं दर्द है बाकी गोखरू तो नमक का काढ़ा का प्रयोग करें उनको बहुत अच्छा फायदा होगा गोखरू पुनर्मा का काड़ा का प्रयोग करना चाहिए और तेल से मालिश करके ऊपर से नमक का शेक देना चाहिए हेलो सर हाँ जी नमस्कार नाम बताइए किशन हाँ किशन जी बोलिए क्या तकलीफ है हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है है हो हो गई है। पत्री हो गई सर हाँ, कि कि हाँ, कि मिल, मिलीमीटर कितना बड़ा है पत्थर वो वो तो सर अभी आपने बोला था कि करवानी है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है आ, क्या नाम बताया आपने किशन किशन जी चलिए किशन जी फोन रखिए हम लोग बता रहे हैं आपको पत्री पे क्या क्या करना चाहिए नेचर थेरेपी ठीक है ध्यान से सुनिएगा आप जी किशन जी जो है पत्री के लिए पूछ रहे हैं किडनी स्टोन है हाँ किडनी स्टोन हाँ, तो किडनी स्टोन के लिए जो कह रहे हैं पत्ता आता है लेकिन पत्थर चटा का पत्तर पत्तर आता चट्टा का पत्ता होता है जिसको कि हम नॉर्मली होता है हर जगह पे मोस्टली मिल जाता है हाँ हा। जिसको कि पत्थर चूर पत्ता भी बोलते हैं पत्थर पत्ता बोलते है हुँ हुँ हुँ। और एक कलर आ रहा है गुण। क्या करें साल अच्छा क्या उम्र है मम्मा का मम्मा का 40 48 होगा सर 48 और वजन वजन साठ साठ साठ ना ठीक है ठीक है बताते हैं आप रखिए ठीक है, है क्या नाम बताया आपने सोनिया सोनिया ओके ओके चलिए पहले पत्थर वाले को बता देते हैं किडनी स्टोन वाले जी. को तो प, पत्थर चोर पत्ता को भी जो है नॉर्मली जो है लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन इससे एक स्पेशल इस विधि से अगर यूज करते है तो उसे एक ज्यादा अधिक फायदा मिल जाता हाँ, है हाँ, हाँ। तो पत्थर चटे पत्ते को जो है लाके जो है अपने बिस्तर पे रख ले ठीक है ना रात को सोने के टाइम पे अपने अपने बिस्तर के पास ही रख लें और सुबह उठने के बाद जो है पेरों को जो है कोई लकड़ी के कुर्सी पे किस पे बैठ जाए या तो नुँ। नुँ। लकड़ी का खटिया हो मतलब जिसमें कि हम बोलते है आर्थिक ना हो हा, हा, हा। तो उसको ऊपर बैठते हुए दो तीन काली मिर्च के साथ अगर दो पत्ते पत्थर चटा के दो तीन पत्ते अगर हम चबा के खा लेते हैं और एक घंटा तक जो है और कुछ पानी भी पीना नहीं या कुछ भी खाना नहीं है तो तीन दिन के प्रयोग में भी पत्थर किडनी की पथरी निकालने में बहुत अच्छी मदद मिलती है ओके मतलब अच्छा, इसकी अच्छा। खास जो विधि है की काली मिर्च के साथ भी प्रयोग करना है और दूसरा बॉडी को जो है आर्थिंग एक डेढ़ घंटे तक नहीं करना है। नहीं करना है अच्छा, तो अच्छा, इसके अच्छा। रिजल्ट्स जो है काफी अच्छे आ जाते हैं और बाकी जैसे गोखरू और पुनर्नवा जो पाउडर है या पुनर्नवा सब है गोखरू का काढ़ा भी बना बनाए कंपनियों का आ जाता है उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी पथरी तोड़ने में जो है हमें मदद करती है लेकिन जो है हमें टमाटर पका के नहीं खाना है टमाटर पकाकर के ये परहेज करें और साथ में इसका प्रयोग करें तो पथरी तोड़ने में मदद मिल सकती है जी हेलो हाँ हेलो राम जी जी जी बोलिए बाबू जी कैसे भाई मेरे डॉक्टर साहब से बात करना है काम में मेरे को आवाज आता रहता है अच्छा करीबन एक साल से दवाई लिया अहमदाबाद से तो उसका बीमारी बताया तीन चर्च का बीमारी बताया तो छह महीने तक कोर्स किया है मैंने अच्छा। लेकिन वो साउंड जो है काम का वो तो बंद नहीं होता है मतलब हुँ, हुँ, हुँ। तो डॉक्टर साहब से बात करना था उसका सुन रहे कुछ ऐसी उपाय कुछ हो जी जी बता रहे ठीक है ठीक है, है, है बताते है आप फोन रखिए जी जी तो जो कान का जो दर्द बता रहे थे तो इसमें से आपने बताया कि दवाइयों से बहुत अच्छा फायदा नहीं हो रहा है तो एक प्रयोग आप करके दे सक देख सकते हैं जो अपना स्वमूत्र होता है उसको क्या है जो पहला दिन का जो पहला यूरिन होता है तो उसको थोड़ी सी दो चार एम की क्वांटिटी में जो है उसको धूप में जो है दो तीन दो दिन धूप में रख दें अच्छे से फिर पाँच सात दिन के लिए उसको प्रयोग में ले सकते हैं और उसका जो है दो दो बुंद कान में डालें अच्छा हाँ तो इस प्रयोग को करके देखें तो कईयों को जो है अच्छा फायदा हो जाता है एक प्रयोग करके देख ले तो एक और सोनिया करके लड़की ने फोन किया था उनकी मम्मी का जी अभी हाँ, हाँ, 48 ज्वाइंट पेन, पेन है तो ऑलरेडी हमने इसके पहले, पहले भी डिस्कशन किया कि जो है गोखरू और पुनर्नवा पाउडर का जो काढ़ा पीते हैं हाँ, तो ये घुटने दर्द या कमर दर्द कोई भी दर्दों में जो है अच्छा रिजल्ट देता है और साथ में जो है कपूर हो और लहसन हो इसको अगर सरसों के तेल में बॉइल कर लेते हैं हा, हा, हा, और उसके तेल को जो है उस तेल को अगर हम जो है ज्वाइंट में कहीं पर भी मसाज करते हैं तो बाजार में काफ़ी तरह के दर्द कम करने के तेल आते हैं लेकिन अगर हमें घर गर में बनाना हो तो हम जो है उसको लहसन अगर डाल के बॉइल करके तेल बनाते हैं तो फिर जो है एक अच्छा जो है दर्द निवारक तेल बन जाता है और उस तेल को मालिश करने के बाद विधी है कि बाद में जो है थोड़ा मोटा नमक को अगर कपड़े में थैली बनाते पोटली बनाते उसको गर्म करके सेक करें तो नमक क्या पुराने दर्द को खींचने में काम करता है अगर घुटनों में सूजन है तो फिर पुनर्नवा पाउडर का जरूर से प्रयोग करें लेकिन चाय का प्रयोग जो है चाय पीना स्टम पे बंद करना चाहिए क्योंकि चाय यूरिक एसिड बनाते रहती है और प्रॉब्लम को बढ़ाती है जी। और सरवा की सिंगी जो ड्रमस्टिक बोलते हैं सहजन की फली हाँ, गुजराती में सरगा की सिंगी बोलते हैं तो उसकी सब्जी खाए और कढ़ी पत्ता का भी जो है चटनी बनाए या कढ़ी पत्ता का प्रयोग करें तो नेचुरल कैल्शियम भी मिलता रहेगा तो ये दो तीन बातें करना है एक दो बातों के पर है जैसे हमने बताया करते हैं तो कोई भी पुराना से पुराना जो घुटने का दर्द हो उसमें अच्छा फायदा मिल जाएगा जी हेलो हेलो हाँ जी बोलिए जी सर मेरा नाम विजय और एक पच्चीस सर में सर मुझे पेट में पानी भर गया था और पैसा कम निकल गया ठीक है ठीक है फोन रखिए बताते आप सुन रहे हैं रेडीमोड वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और एक मैसेज आया है रहता है उसके लिए क्या करना है तो बताइए जी कॉलर को हेलो नमस्कार ये डॉक्टर साहब को मैंने बोला था नाशाह जो कल चलेगा चलेगा ठीक है हाँ हाँ आ जाइए आ जाइए आप ठीक है कॉन्स्टिबेशन के लिए क्या करना चाहिए जी कॉन्स्टिबेशन का जिनको भी प्रॉब्लम है ये भी एक क्रोनिक बीमारी में आ जाती है हाँ, कईयों हाँ, को हाँ, तो तो थोड़े दिन से प्रॉब्लम है और कईयों को प्रॉब्लम रहते रहते जो है क्रोनिक पुरानी भी बन जाती है तो इस टाइम पे जो है, कंस्टिपेशन्स बन रहा है आंतों में जो है काफी सारा जो है माल चिपका हुआ पड़ा है और रूटीन में जो खाना खाते है उसका जो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है हुँ, इसलिए हुँ, खाने में सबसे पहले तो फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ा देनी चाहिए रेशे की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें जो है सलाद की हम अच्छी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं और अभी अमृत का अमरुद का सीजन चल रहा है अमृत अगर ज्यादा खाने से अमर के जो बीज होते हैं ये नेचुरली हमारे पेट के अंदर जो होते हैं जो जमा हुआ मल होता है उसको खिसकाने में काम करते हैं तो इसलिए तीन चार मात्रा में अमरुद खाएं लेकिन बहुत पका हुआ अमरुद नहीं खाओ क्योंकि पका हुआ अमरुद खाते हैं तो बहुत ज्यादा जो पीला पड़ गया है पक गया है तो शायद थोड़ा सा कफ बनाने में मदद हाँ, करता है और हाँ। ठंड तो का दिन है लेकिन जो कड़ थोड़ा सा मीडियम मीडियम अमरुद जो है ना हाँ पका हुआ तो उसकी क्वान्टिटी में अगर अमरुद जैसे दो तीन चार खा लेते हैं तो ये क्रोनिक कबज तोड़ने में काम करता है फिर इसके बाद जैसे बारिश के दिन में नाशपाती आती है तो नाशपाती का अच्छा से प्रयोग करें, तो नाशपाती नाशपति क्रोनिक से क्रोनिक कबज की प्रॉब्लम हटाने में, में मदद करती, करती है।, है और पांच दस हरे पत्ते पालक के पत्ते या मेथी का पत्ता और जैसे सब्जियों के जूस में थोड़े हरे पत्ते डाल के इसका जूस थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो पुराने से पुराने कबज की प्रॉब्लम को तोड़ने में जो है ये मदद कर सकते हैं जी हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नमस्कार सर राम राम भगवान जी बोलिए कैसे है हम बढ़िया सर मेरे साथ थोड़ी तकलीफ है हाँ, बोलिए मैं बैठता उठता घुटनों ठीक है अच्छा, अभी वाली तो बता नहीं मैं <laughs> फिर से एक बार बता देते सुनिए हाँ जी जी घुटने में कट कट की जो आवाज आ रही है तो हमने जैसे बताया की इसके लिए कैल्शियम का नेचुरल कैल्शियम का प्रयोग करे तो बंसलोचन भी एक कैल्शियम के रूप में मिलता है जैसे बांस का जो गांठ होता है ना तो गांठ में से कुछ प्रिपेरेशन आयुर्वेदिक दवाई में मिल जाती है तो बंसलोचन के एक एक टुकड़ा जो है जो है दिन में उसमें मुंह में चूसते हुए उसको ले सकते हैं तो अच्छा। एक तरफ नेचुरल कैल्शियम मिलेगा और जैसे हमने बताया कि दर्द निवारक का एक तेल बना ले उसमें जो सरसों के तेल में लसन की कुछ कलिया डाल के बेसक उबाल ले और उसमें निर्गुंडी अगर हमें एक जड़ी बूटी मिल जाती है तो निर्गुंडी के पाउडर है निर्गुंडी के पत्ते डाल के भी उबाल सकते हैं तो इससे जो है एक पावरफुल तेल बन जाएगा और उसको जो है उसको हल्का मसाज करते हुए बाद में मोटा नमक से सिकाई कर ले एक तो चाय का प्रयोग जरूर से बंद करें। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमें गोखरू और पुनर्नवा काढ़ा भी पी सकते हैं और चाय का प्रयोग बंद करते हुए ये तेल का मसाज और सिकाई मोटे नमक की सिकाई ये प्रयोग करें तो पुराने से से घुटने के दर्द में अच्छा अच्छा आराम मिलता है। अच्छा जुड़ना चाहते हैं। जी नमस्कार। बताइए क्या तकलीफ है आप हिंदी में बोलिए गुजराती इतना नहीं समझ में आ रहा है वजन बढ़ाने के लिए ऊंचाई ऊंचाई बढ़ाने के लिए हाइट बढ़ाना हाइट हाँ। बढ़ाना है किसके लिए बढ़ाना है कौन कितना छोटा बच्चा उम्र क्या है बच्चे का उन्नीस साल की उन्नीस साल है हाँ। चलो ठीक है ठीक है, है बताते हैं जी जी हाइट बढ़ाने के लिए जो है एक तो बात यह है कि अगर माँ बाप का हाइट अगर सही है और बच्चे का हाइट कम है तो तो फिर जो है हाइट बढ़ने की चांसेस काफी अच्छी है अगर माँ बाप के हाइट अगर कम है, कम है तो, तो फिर कर... ये बच्चों का हाइट ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकता है लेकिन जो है उसमें थोड़ी सी हेरिडेटरी कुछ फैक्टर्स हम बताते हैं तो इसमें जो है प्रयोग जो करते हैं तो प्रकृति ने जो ब, बताया क्योंकि हाइट बढ़ाने के लिए लोग काफी इंटरेस्ट होते हैं और इसके लिए पैसे भी खर्चा करते हैं और एडवर्टाइजमेंट्स के झांसे में भी आ जाते हैं और काफी पैसा खर्चा करने के बाद भी शायद काफी समय में रिजल्ट नहीं मिलते हैं लेकिन कोई भी दवाई यार कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में जो है गन्ने का जूस का अगर हम प्रयोग करते हैं हुँ, हुँ. खजूर का हम अगर प्रयोग करते हैं हुँ. और खाना चबा के खाना हुँ. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी खाना को अगर हम प्रॉपरली चबा के खाएंगे हुँ. और इसमें जो प्रकृति ने जो हाइट वाली चीजें जो दे रखी हैं, हुँ. जैसे खजूर एक हाइट ऊंचाई वाला पेड़ है गन्ना लंबा होता है, है। मतलब प्रकृति के आप देखो कैसे कोरिलेशंस कैसे हैं हर चीज बीमारी <laughs> को ठीक करने के लिए जैसे हम बोलते हैं ना अखरोट दिमाग का सेब का होता है हाँ। तो अखरोट दिमाग की ताकत बढ़ाता है ना <laughs> तो ऐसे ये जो है गन्ने का जूस का अगर प्रयोग करते हो उसमें आप नींबू नहीं डालिए और बर्फ नहीं डाले नेचुरल जो गन्ने का जूस है उसको क्या होता है जैसे दवाई को इस्तेमाल करते है ना तो हमें क्या है जैसे सुबह से हम दवाई खानी पड़ती है तो ऐसे अगर हम गन्ने का जूस का प्रयोग बता रहे हैं खजूर का प्रयोग बता रहे हैं तो फिर ये तीन ोचन तो दो दिन, दो दिन का तो प्रयोग तो तो करो है ना वो बांस का पेड़ होता है वो भी लंबा होता है नहीं। नहीं। तो बंसलोचन एक नेचुरल कैल्शियम देगा हड्डियाँ ग्रो करने तो हमें कैल्शियम की जरूरत है तो बंसलोचन को जो है उसको मुँह में उसके दाने चूस के ले सकते हैं है ना बाद में खजूर का प्रयोग करें आठ दस खजूर जो पानी में भिगो के उसको चबा चबा के खाएं और साथ में जो गन्ने का जूस पिएं और सीधा सोना है और साथ में जो स्किपिंग या थोड़ा सा एक्सरसाइज जो पैटर्न से उसको करेंगे तो हाइट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर उनकी हेरिडिट्री के हिसाब से अगर प्रॉब्लम ना हो तो फिर हाइट बढ़ने में मदद ज़रूर से मिलेगी चलिए आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से और इन चीज़ों को लिख के रखिए और अगर कुछ बातें मिस हो गई हो तो रात में फिर दस बजे अपन रिपीट करते हैं 10 से 11 के बीच में भी ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं अच्छी तरह से और एक मैसेज आए सुप्रभात नमस्ते शारीरिक सुख के लिए दिनचर्या कैसे होनी चाहिए सुबह से लेकर सोने तक प्रवीण इलेक्ट्रिशियन जी नेचुरोपैथी में हम दिनचर्या के बारे में ही डिस्कशंस करते हैं कि तो इसमें जैसे दिनचर्या में आ जाता है कि सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक की बात आ जाती है तो सुबह उठना जो है शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है क्योंकि सुबह हवा में जो है पॉल्यूशंस भी नहीं होती है नहीं। और वातावरण शुद्ध होता है तो सुबह की हवा में अगर हम शेर करते हैं तो सुबह में वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे उठने को जो है बहुत ही श्रेष्ठ समय बताया गया है लेकिन जब भी सुबह उठते हैं चार से छः के बीच में तो जरूर से उठ जाए और जल्दी चार बजे उठे तो इसमें तो जो है सौ साल तक की जो है मिलने में जो है मदद मिल सकती है ठीक है ना तो सुबह के उठ के जैसे थोड़ा सा योगासन या तो फिर जो है अपना प्राणायाम या तो फिर थोड़ा वॉकिंग करना इस दिनचर्या को लेने के बाद सुबह हम जैसे नेचुरोपैथी में एक बताते हैं कि सुबह जो है खट्टाई की चीज़ों का सेवन जो है सुबह में कर सकते हैं तो इसमें हम नींबू पानी भी ले सकते हैं लेकिन इसके बदले में मैं सबसे अच्छा रिकमेंडेशन करता कि अभी तो ताजा आंवले का सीजन भी है और आंला नींबू से ज्यादा विटामिन सी भी देता है और शरीर में एक ऊँचा रसायन का भी काम करता है जैसे हम चमन खाते हैं अब कोई कंपनी आमले से बना रहे तो कोई कंपनियां जो है आ, अपल के जो जूस निकलने के बाद जो छिलके होते हैं ना तो सस्ता बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है या तो फिर जो है लौकी के छिलके से बना रही है वो हमें पता नहीं तो ताजा आंवला जब इतना सस्ता मिल रहा है लोग क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट अगर हम आमला का प्रयोग करते हैं तो मुख्य क्या एडवर्टाइजमेंट होती है कि ताज़े आमले हैं हाँ। <laughs> तो ताज़े आमले का इस्तेमाल ज़रूर से करें सुबह उठने से जो है आमले का चाहे जूस के रूप में ले लें चाहे दो आमले तीन आमले किस के उसका जूस ले सकते हैं चूस के खा सकते हैं तो दिनचर्या शुरू जो करनी होती है खटाई के साथ करें और सुबह जल्दी उठ के करें थोड़ा सा प्राणायाम और इसका ध्यान दें और दिन में जब भी खाना खाएं तो भोजन से पहले दिन में जो है अपना वजन जितना है जितना किलो है मान लो साठ किलो का आदमी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 ग्राम हो गए तो माना 600 ग्राम सलाद खाना चाहिए 60 किलो के व्यक्ति के लिए दिन भर में 600 ग्राम सलाद खाना चाहिए और 600 ग्राम फल खाना चाहिए अगर सत्तर किलो का व्यक्ति है तो सात ग्राम सलाद खाना चाहिए और सात ग्राम फल खाना चाहिए तो आप अगर दिन में इस क्वान्टिटी का सलाद और फ्रूट्स को सीजनल फल को अगर आप जोड़ लेते हैं और भोजन में के साथ खटाई का इस्तेमाल नहीं करें खटाई जो खानी हो सुबह में खानी है जैसे हमने बताया कि आंवला ले लें या कोई खट्टे फल का जूस में जैसे सब्जियों का जूस लेते हैं तो उसमें टमाटर का इस्तेमाल वहाँ कर लें और दिन में दो बार खाना बिना खटाई के साथ सलाद खाते हुए पहले सलाद खा ले फिर खाना चबा के खाए और रात का सोना जो है आज एक के एक फैशन के हिसाब से हो रखा है कि जो है लेट लेट सोने का तो रात का सोना हम चाहें यदि अगर सुबह जल्दी उठना है ना तो रात को साढ़े आठ नौ बजे भी सो सकते हैं नहीं, नहीं तो लेटेस्ट दस बजे तक सो जाए <laughs> तो अगर इस दिनचर्या दिन अगर आ जाते हैं ठीक है ना तो जो है शरीर एकदम जो है बिल्कुल फिट, फिट सौ साल तक हम जो है परफेक्ट हेल्दी रह सकते हैं, <laughs> हैं और कोई डॉक्टरों के चक्कर में उलझन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस दिनचर्या में अगर हम आ जाते हैं और इसमें जो है खास है कि जो है मन की बातें भी आ गई प्राणायाम की योगा की भी बातें आ गई और जो है शरीर के लिए जो है हमें फ्रूट्स और सलाद की भी बातें आगे फूड कॉम्बिनेशन रूल में भोजन के साथ खटाई नहीं खाने की बात है तो ये सब बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो आदमी जो है मस्त रह सकता है और जो है स्वास्थ्य के ऊपर जो है इतनी भारी बच सकता है एक और मैसेज आया है को पहले ले ले लेते हैं हेलो नमस्कार चौधरी वाले भाई बोल रहा हूँ जी चौधरी साहब बोलिए बहुत बढ़िया श्लोक है न बहुत बढ़िया श्लोक है हाँ ने सुनाओ। जी, सुनाओ। रा, राते, राते रहे जी जी जी जी सुनाओ रात वीर वीर हम्म हम्म का का धन धन सुख में अपना शरीर सुखमय जी जी सर सभी दोस्तों परिवार है जी शुक्रिया आपको भी ढेर सारी खुशियाँ आज के दिन की मंगल कामनाएं धन्यवाद आप सुन रहे हैं आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं एक और मैसेज आया सर हमने वेट बढ़ाने के बारे में जानकारी दीजिए मैंने मिस करण सिंह जी तो फिर वही जो हमारे पूर्वजों ने जो बताया था कि वही उसको जो है उन्होंने श्लोक के रूप में बता दिया ठीक है ना तो और एक कॉलर आ रहे हैं हेलो हेलो नमस्कार सर नमस्कार कंचन भाई बोलिए नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी जी सर बात की मेरा है, तो उसको है न, आ, जो डांट जो आते है ना डाट नीचे वाले हुँ, हुँ, दो साइड की दोनों डाट है डांट तो क्लियर है लेकिन दोनों डाट नीचे वाले एक सड़ गई है ऊपर तो नहीं क्लियर है तो डेंटल विभाग वहाँ ट्रोमा सेंटर में है या डॉक्टर साहब कोई सुझाव दे तो कहा, क्या कहा जाए, जाए निकलवाया जाए क्या करना खाना बिल्कुल खा खा नहीं खा सकता उम्र कितनी है जी उम्र कितनी है उम्र है इसकी पच्चीस साल पच्चीस साल है ठीक है आप फोन रखे बताते जी जी इन्होंने जैसे बताया कि दांत जो है काफ़ी सड़ गए हैं और अभी जो है काफ़ी क्रोनिक कंडीशंस है तो ज़रूर से जो है एक डॉक्टर की सलाह लें और डेंटल ट्रीटमेंट में क्या होता है कई बार क्या होता है आ, बार बार डॉक्टरों के पास जानी पड़ती है और ट्रीटमेंट थोड़ी सी लंबा भी हो जाता है तो आपके अगर नज़दीक में अगर कोई अच्छे डेंटिस्ट हैं तो उससे आप ट्रीटमेंट कराएं तो अच्छा है अगर थोड़ा शहर से दूर है तो वहाँ पर आपको कई बार विजिट करनी पड़ सकती है और जैसे हमने बताया कि आप दो दांतों का चलो बेशक जो है आप जो है डॉक्टर से इलाज कराओगे चाहे निकाल भी दोगे लेकिन आगे का दांत खराब नहीं हो उसके लिए फिर से आपको जैसे हमने बताया कि जो है आप जैसे तेल से जैसे हमने बताया ना तेल, तेल को जैसे चबाने का तो दो चम्मच सरसों का तेल को जैसे चबा के खाते हैं तो जो भी अभी तक इन्फेक्शन डेवलप हुआ है जो पोजिशन है तो उससे आगे जो दांत खराब हो रहे वो तो रुक जाएंगे हुँ, हुँ, हु। तो डेफिनेटली उनको जो है फायदा मिलेगा अगर वो जैसे सीजनल जैसे सब्जियों का जो जैसे गाजर का जूस कोई भी इन्फेक्शन को दूर करने में काम करता है तो जैसे गाजर का जूस लेते हैं है ना गाजर को अगर चबा के खाते हैं तो ये अल्कलिन इन्वायरमेंट बनेगा लेकिन दो चम्मच सरसों का तेल या तिल का तेल को जो है मुंह में अच्छे से चबाते हुए पाँच दस मिनट अच्छे से घुमाते हुए चबाएं और चबा के उस तेल को थूक देना है इसका प्रयोग जरूर से करें तो जो भी दर्द अन् प्रॉब्लम है उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा और जो है लोकल जो है स्टीम से थोड़ा सा जो है सिकाई कर सकते हैं स्टीम ले सकते हैं बाकी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर की सलाह ले लें जी हलो नमस्कार सर जी बताइए सर मैं राजस्थान से बोल रहा मुझे बार बार पैसा वादा नहीं समझा फिर से बोलिए आराम से बोलिए सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ मुझे राजस्थान से बोल रहे है, हाँ फिर दो तीन घंटे में फिर से आप जाना पड़ता है गाड़ी अच्छा पैसे आपका तकलीफ है उम्र कितनी उम्र कितना है 71, 71 अच्छा अच्छा ठीक है फोन फोन रखिए रखिए हम लोग बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिए जी जी इकहत्तर साल की उम्र है और इसमें बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम है और ठंड के ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है जैसे पचास साठ साल के बाद जो ये पेशाब बार बार आने की जो प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है और ये ठंड के दिन में ऐसे भी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो क्या करें हाँ और एक कॉलर जुड़े हुए हैं हेलो हाँ नमस्कार नमस्कार, नमस्कार बोलिए हाँ यूरीन यूरीन यूरीन यूरीन बता रहे कान में डालने का जो उनका बताया ना वो फिर बताइए जी जी बताते ठीक है जी हाँ, जो हमने कान के तकलीफ के लिए बताया था कि जो है उनको कान में आवाज आ रही है तो अपना जो आ, पहला यूरिन आता है ना दिन का उसमें पांच दस एम सी मात्रा में एक यूरिन ले ले और कांच के सीसी में भर के उसको धूप में रखना है में रखना ताकि है। उसके अंदर वो एक या दो दिन धूप में रखने के बाद उसको पांच सात दिन के लिए काम में ले सकते हैं फिर से नया बनाना पड़ेगा तो दो दो बुंद दिन में दो तीन बार डाले कान में तो इससे जो है कई बार कानों के कई सारे पुराने प्रॉब्लम में और ये आवाज आने के प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिल सकते फिर भाई हेलो बोल हाँ नाम बताइए नाम मेरा है जी बोलिए क्या तकलीफ है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है बता रहे आप रखिए फोन ध्यान से सुनिए जी दो तीन दिन से बीपी हाई हो गई है हुँ. तो इसमें जो है हमने जैसे बताया कि एक तो जीरा का काढ़ा बना के जीरा और धनिया पाउडर ले ले हुँ. और इसका जो है काढ़ा बना के दिन में दो तीन बार इस्तेमाल करें और जो है लौकी को उबाल के इसको सलाद के रूप में भी लें या सब्जी के रूप में भी लें, और लौकी धनिया पत्ते का जूस का भी प्रयोग करे हुँ. और चाय बंद कर दे ठीक है ना और दिमाग में जो है कोई भी अगर मेंटल स्ट्रेस है कुछ भी है तो उसको जो है उसके बारे में जरूर से है जो है डिस्कशंस करके बात करें और बात करके अपना जो है ये काढ़ा का जैसे जीरा का काढ़ा का कपने बताया जीरा धनिया धनिया का काढ़ा का प्रयोग करेंगे लौकी उबाल के खाएंगे लौकी की सब्जी भी लेंगे और लौकी धनिया पत्ते का जूस भी ले सकते हैं ठीक है ना और गर्म करने वाली जो चीज़ें हैं जैसे होती है ना इस टाइम पे नहीं, नहीं। तो जैसे तिल है या दूसरी चीज़ें जो शरीर में गर्मी पैदा करती हैं तो ये चीज़ का इस्तेमाल इस टाइम इस पे बीपी बढ़े हुए को केसेस में नहीं करना चाहिए और चाय जरूर से बंद करें तो धीरे से जो है बीपी सेटल हो जाएगी और इसमें तकलीफ़ नहीं होगी जी और वो प्रोस्टेट वाले का बताइए प्रोस्टेट वाले का जो प्रॉब्लम है तो इस टाइम पे ठंड के दिन में एक तो यूरिन की मात्रा नॉर्मली बढ़ जाती है आम दिनों के हिसाब से और बाकी उम्र के हिसाब से जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो इसमें बिजोरा करके एक फल आता है या बिजोरा का चूरण आता है ठीक है ना तो उसका अगर हम प्रयोग करते हैं या तो जैसे हमें यूरिन को कंट्रोल करना है तो शाम को अगर हम दो चम्मच या दिन में दो चम्मच तिल चबा के खाते है तो यूरिन फ्लो को जो है कंट्रोल करने में मदद करता है और इस टाइम पे चाय और दूध वाली बंद करनी चाहिए सिंगी की सब्जी या गाजर का जूस इसका अगर प्रयोग करते हैं तो प्रोस्टेट में जो एक सूजन आ जाती है स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें कंट्रोल करने में जो है वो मदद करता है तो बिजोरा ताजा मिल जाता है तो बिजोरा और अपुल मिला के उसका जूस का प्रयोग कर सकते हैं या बिजोरा का चूरण मिलता है तो बिजोरा का चूरण का भी प्रयोग कर सकते हैं और तिल का प्रयोग जैसे तिल का प्रयोग कर लें तो उसके साथ और चाय जरूर से इस टाइम पे जो है चाय चाय क्या कोई भी सूजन की प्रॉब्लम को चाय बढ़ाती है तो इसलिए कोई भी सूजन की प्रॉब्लम है तो चाय इस टाइम पे बंद कर देनी चाहिए नहीं। तो उनको अच्छा फायदा मिलेगा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को इस बात का जरूर एहसास हुआ होगा और आई आगे बढ़ते हैं एक और मैसेज आया है वो लिखते हैं मेरे पेट में पानी भर जाता है पेशाब कम आता है जी अब इन्होंने उम्र नहीं लिखी है पेट में पानी भर जाता है तो इनको कोई क्रोनिक लिवर टाइप की प्रॉब्लम है या क्या है हाँ। वो भी कुछ लिखा नहीं है तो इनका ही प्रॉब्लम है कि पिछली बार भी लगातार दो तीन महीने तो बताई नहीं है हु, तो इस पर जो है जो भी हमें जो है पुनर्नवा मको जो हमारे जो है कुछ जो जोश के रूप में आता है हु, हु, या तो अपना पुनर्नवा है ये इसमें डेफिनेटली मदद करती है और दूध वाली चीजें बंद करते हुए पुनर्नवा का प्रयोग करे और लीवर क्लींस मेथड भी हमने ऑलरेडी डिस्कशंस कर रखी थी जी लास्ट में फोन नंबर होगा तो दे देंगे वो चाहें तो और थोड़ी सी जो है लीवर क्लींस के, के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं क्योंकि समय हो रहा है अभी डिटेल्स लीवर क्लींस के बारे में दोबारा नहीं बता सकते हैं लिवर क्लींस भी कई बार इसमें काफ़ी अच्छी मदद कर देता है हु, हु. तो भोजन के साथ जरूर से एक तो खटाई का प्रयोग नहीं करें टमाटर आदि का प्रयोग नहीं करें और ये क्रोनिक प्रॉब्लम के बारे में डिटेल डायग्नोसिस बताए तो थोड़ा सा और अधिक जानकारी दे सकते हैं लेकिन ये जो दो तीन टेस्ट बताएं उसको भी अगर प्रयोग में लेते हैं तो उनको जो है कोई नुकसान अगर हो रहा होगा तो उसमें सुधार होने में ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा हम्म हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बातें हुई आशा करता हूँ आप सभी को जो है आज के इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई है फिर भी कोई जानकारी रह जाता है किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है या किसी ने मैसेज नहीं कर पाया और कई लोगों को भाषा का भी दिक्कत होता है तो गुजराती में बोलते हैं तो हम लोग नहीं समझ पाते तो इसीलिए आप हिंदी में बोलिए या फिर मैसेज करवाइए किसी से या फिर किसी और से भी बात करवा सकते हैं तो बात कर सकते हैं आप आप नरेश जी का नंबर ले सकते हैं एक बार नंबर बता दीजिए डबल नाइन डबल डबल तो ये नरेश अग्रवाल जी का नंबर है और आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कई भी चीज़ें जो है बहुत बार कुछ आयुर्वेदिक आइटम जो है आपको नहीं मिलता है तो ये बता देंगे आपको कहाँ से मिल सकते हैं और कैसे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आज के इस शो में आप आएँ और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया कॉर्निक बीमारी जो है पुरानी जो बीमारियां हैं उसके ऊपर आपने डिस्कशन किया और कई बार होता है कि चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझ नहीं पाते और कॉन्स्टिब्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं घुटने में दर्द है ये कॉमन प्रॉब्लम हो जी, गया जी, जी, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो विधि नेचुरोपैथी में बताया है उसको अगर थोड़ा समझ लेते हैं समझने के बाद आप अपना डाइट में बदलाव करते हैं और अपना जोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं और उन चीज़ों का प्रयोग कुछ लगातार तीन महीने तक कई बार होता है कि हम लोग बता दिया तो हम लोग एक हफ्ते तक कर लेते हैं और बोले कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर वापस चेंज और हो जाते हैं या शिफ्ट और हो जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ तो ऐसा न करके कम से कम तीन से छः महीना तक आपको इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए तो इसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलता है तो इसी कंटिन्यू भी होना चाहिए जैसे कि अभी नरेश जी ने बताया कि कोई भी चीज़ आप करते हैं तो दवा के रूप में करिए नेचुरल चीज़ों को और उसे लगातार करिए तीन चार महीने तक तब उसका अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलता है तो चलिए आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी चली नमस्कार नमस्कार चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे को तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा